लिटिल किम किम की गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया कि तो बहादुर नहीं बनेंगी यह कहानी उन्नीस सौ तीस के दशक में रूस की पृष्ठभूमि पर आधारित है कहानी में किम के दृढ़ विश्वास और अचरज की ताकत ने उसकी मां को समझाया कि कभी कभी बच्चों की बात मानना ही सबसे अच्छी बात होती है लिटिल किम की गुड़िया किम एक एक बार एक बहुत छोटी लड़की थी जो एक बड़े देश के बड़े शहर में रहती थी उस देश का नाम रूस था और शहर का नाम मास्को था और उस छोटी लड़की का नाम किम था उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे जब वे काम से घर आते तो उसके लिए जरूर कुछ उपहार लाते कोई चित्र वाली किताब या बिल्डिंग ब्लॉक्स या रेत में खेलने के लिए एक छोटी बाल्टी और फाउड़ा लेकिन किम दुनिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा चाहती थी वो थी एक गुड़िया पार्क के रास्ते में एक खिलौनों की दुकान थी दुकान की प्रदर्शनी में खिड़की प्रदर्शनी खिड़की में गुड़िया को देखने के लिए नन्ही किम हमेशा वहां रुकती थी वो उसे देखते थकती नहीं थी और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस गुड़िया को घूरती थी खिड़की पर रखी एक गुड़िया अद्वितीय थी वो चीनी मिट्टी की बनी थी उसकी गहरी नीली आंखें थी और उसके पक्के गेहूं के रंग के बाल दो चोटियों में बंधे थे लेकिन किम के माता पिता उन दिनों रूस में कई माता पिताओं की तरह मानते थे कि गुड़ियों के साथ खेलने वाली छोटी लड़कियां कभी बहादुर और मजबूत नहीं बनेंगी और चूंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी सबसे बहादुर और मजबूत हो इसलिए वे उसके लिए कोई गुड़िया नहीं खरीदना चाहते थे पर क्योंकि छोटी किम अपने दिल से उस गुड़िया को चाहती थी इसलिए उसने अपनी खुद की एक गुड़िया बना ली वो कोई असली गुड़िया नहीं थी वो सिर्फ सूप का एक साधारण चम्मच था किम ने उस पर एक रूमाल लपेटा और उसे नताशा नाम वो दिन भर नताशा के साथ नताशा के साथ खेलती रहती थी वो नताशा को कहानियां देखकर बहुत लेकिन माँ छोटी किम को अपनी गुड़िया यानी सूप के चमच वाली नताशा से कभी अलग नहीं कर पाई इसलिए माँ ने छोटी किम को एक नए तरह के खिलौने से लुहाने की बात सोची तो किम के लिए छोटी खिलौना खिलौना राइफल खरीद कर लाई वो राइफल देखने में बिल्कुल वैसी ही थी जिसे चिपकाया उसने राइफल को गर्भ कंबल में लपेटा और उससे भी धीरे धीरे गुड़िया जैसे ही डुलाया समय उसने एक रूसी लोरी गई जो माँ को बिल्कुल नहीं भाई माँ अब बहुत गुस्से में थी लेकिन अचानक माँ को मां के दिमाग में एक विचार सा कौन था जरा एक मिनट रुको मां ने खुद से कहा छोटी किम मेरे गुस्से और डांट के बावजूद अपनी गुड़िया के साथ खेलती ही रहती है यानी उसमें बहुत ताकत है मैं उसके साहस की दाद मानती हूँ और तो उसके बाद मां गर्व से मुस्कुराई किम के अगले जन्मदिन पर जिस दिन वह पांच साल की हुई उसके उपहारों में एक गुड़िया भी थी वह एक चीनी मिट्टी की बनी गुड़िया थी उसकी आंखें गहरी नीली थी और पक्के गेहूं के रंग के बाल एक चोटी में बुने थे अब छोटी किम पूरी दुनिया में सबसे खुश लड़की थी शाम।